हर रात दिवाली, दिवाली होती है।, है यह शहर नहीं एक, एक जज्बा है हर शख्स यहाँ पर, पर है नवाब हर मोहतरमा बेगम है, है। हर, हर, हर बच्चा, बच्चा शहजादा है, है जनाब जब भोर हुए सूरज आता तब झील बड़ी, बड़ी सज जाती है सिंदूरी रंग के पानी से आरती उतारी जाती है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 मोती जैसी, जैसी मोती, मोती मस्जिद ताजुल, ताजुल मसाजिद है ताज यहाँ बिरला मंदिर उस पर्वत पर, पर। उत्तम शिखर सम खड़ा हुआ जब वन विहार में कदम रखो, रखो, रखो कुदरत के पास पहुँच जाते वन, वन, वन के राजा को देख वहाँ खुद जंगल में ही खो जाते। भारत भवन की है शान जुदा जीवंत कला हर हो जाती सपने जैसे सच हो जाते, जाते आंखें सपनों में खो जाता साचे स्तूप के पास, पास पहुँच मन शांत स्वयं हो जाता है, है। और भीम, भीम बैठ में आकर इतिहास सत्य बन जाता है हम कितना भी देखें देखे इसको, इसको फिर भी, भी, भी बाकी रह जाता है जामा मस्जिद और चौक में जब जाते ही दिल भर जाता है बन्ने चाचा की शहनाई रतलामी जी की सेव यहाँ इब्राहिमपुरा के टोस्ट गजब घंटे वालों की मिठाई यहाँ बस स्टापों के नाम यहाँ नंबर से जाने जाते हैं 1250, सौ पचास दो ढाई भी 11 नंबर तक पाते हैं